आध्यात्मरामण अयोध्या महादेवाच सुमंत्रो तदयोध्या दिना प्रश्रेण मुखमाच्छादाकुलोचन बहस्प्य राजुम आय जय शब्देन श्री राजे बोले इधर सायंकाल के समय सुमंत्र ने भी वस्त्र से मुख ढाककर नेत्रों में जल भरे हुए अयोध्यापुरी में प्रवेश किया रथ को बाहर ही खड़ा कर वे राजा को देखने के लिए अंतपुर में गए और जय शब्द से उनकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया ततो राजा तम सुमंत्र विह्व ब्रवीत सुमंत्र कुत्रस्ते सीतया लक्ष्मण क्यक्त राब्रवीत सीता लक्ष्मण वापी निर्दयब्रवीत राजा ने सुमंत्र को नमस्कार करते देख दुख से व्याकुल होकर कहा सुमंत्र सीता और लक्ष्मण के सहित राम कहाँ हैं तुमने राम को कहाँ छोड़ा है उन्होंने मुझ पापी के लिए क्या कहा तथा सीता और लक्ष्मण ने भी मुझ निर्दयी के लिए क्या कहा है हा राम हा गुण हासीते प्रियवादिने दुखाणव निमग्न माम म्रियमाण नपश्यसे पश्यसे हा राम हा, हा क्या तुम मुझको दुख समुद्र में डुबाकर मरते हुए नहीं देखते हो विलप्यव चीरम राज निम्दो दुख सागरे एव मंत्री रुदम तम तम सौमित्र नयानी तम रथे नृंगवेरा पुराभ्यांगा कूले व्यवस्थि इस प्रकार बहुत देर तक विलाप करके राजा दुख समुद्र में डूब गए महाराज को इस प्रकार रोते देख मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा महाराज मैं राम सीता और लक्ष्मण को आपके रथ में बैठाकर ले गया था वे श्रृंगवीरपुर के पास गंगा जी के किनारे जाकर टिके गुहेन किंचिदनीतम फलमूलादिकम चयत स्पृष्ट्वा हस्तेन समृत्या नाग्रह तत वट क्षीरम समनाय गुहेन रघुनंदन जटामुकुटमाबध्य मामा हलपते स्वयं वहाँ निषाद राजगुह कुछ फल मूलादि ले आया किंतु रामजी ने उन्हें ग्रहण नहीं किया केवल प्रीतिपूर्वक हाथ से छू ही छोड़ दिया तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने गुह से वट का दूध मंगवाकर अपनी जटाओं का मुकुट बनाया और फिर वे स्वयं मुझसे बोले सुमंत्र ब्रूहि राज शोकस्ते स्तू न मत्ते साकेताक सौख्यम विपने नो भविष्य मातुर्मे वदन वंद्रूही शोक त्यजु आश्वासय शोक परिप्लुत सीता चास्रु रामं माहलिपसत अवक्षते सुमंत्र महाराज से कहना वे हमारे लिए शोक न करें हमें वन में अयोध्या से भी अधिक सुख प्राप्त होगा माता से भी मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरे लिए शोक करना छोड़ दे महाराज वृद्ध और शोकाकुल हैं उन्हें भली प्रकार ढाढ़त बनाना हे निपश्रेष्ठ तदनंतर नेत्रों में जल भरकर कुछ कुछ राम की ओर देखते हुए सीता ने दुख से गदगद कंठ हो मुझसे कहा